सहकार रेडियो के कार्यक्रम बालचोपल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसे घुमक्कड़ की कहानी जिसने प्रकृति को भी प्यार किया और मनुष्य को भी जिसने जानवरों का दिल भी अपने प्यार से जीत लिया इस कहानी को प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने तो सुनो कहानी जॉनी एपल सीट क्या तुमने अंकल जॉनी एप्पलसीट का नाम सुना है बात बहुत पुरानी है पर एकदम सच्ची 26 सितंबर 1774 को अमेरिका के लियोमिस्टर शहर में जॉन चैपमैन का जन्म हुआ परंतु बाद में उन्हें अंकल जॉनी एप्पलसीट के नाम से जाना गया तो उनका ये नाम क्यों और कैसे पड़ा ये इस कहानी में पता लगेगा एक दिन बहुत देर तक घूमने फिरने के बाद जॉनी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए सूरज की गर्म धूप उनकी पीठ को सेक रही थी और हरी घास उनके तलवों को सहला रही थी जॉनी ने अपनी थैली में से एक सेब निकाला और उसे खाया सेब खत्म होने के बाद वो अपनी हथेली पर पड़े सेब के भूरे बीजों को घूरने लगा जॉनी सोचने लगा अगर सेब के बीजों को इकट्ठा करके उन्हें जमीन में बोया जाए तो जल्दी ही सारा देश सेब के पेड़ों से हरा भरा हो जाएगा जॉन चैपमैन अमेरिका के पूर्वी भाग में रहता था वहां पर काफी लोग पहले से ही बस गए थे परंतु बहुत से पायनियर अभी भी बसने के लिए पश्चिम की ओर पलायन कर रहे थे पश्चिम में तो कहीं घर थे नहीं सिर्फ गाँव थे सड़कें भी नहीं थीं, पगडंडियां थीं। पाइनियर अपनी बंद घोड़ा गाड़ियों में सामान लादकर कर जंगलों में से होते हुए लंबी और खतरनाक यात्राएं तय करते थे वो अपने नए देश के नए हिस्से में नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे जॉन चैपमैन ने भी पाइनियरों के साथ यात्रा शुरू की परंतु वो बंद घोड़ा गाड़ी में नहीं गया उसने पैदल चलकर ही यात्रा करने की ठानी और उसने अपने साथ कोई हथियार भी नहीं लिया उन दिनों लोग हथियार लेकर ही चलते थे क्योंकि रास्ते में जंगली जानवरों से सुरक्षा करनी बहुत जरूरी थी लेकिन जॉन चैपमैन ने अपनी पीठ पर सिर्फ एक बोरी लादी। उस बोरी में क्या था उस बोरी में सेब के बीज भरे थे और सिर पर टोपी की जगह हैंडल वाला बर्तन जिसमें जैसे बर्तन में हम आजकल चाय बनाते हैं ना वैसा बर्तन हैंडल वाला सिर पर वो रख लिया जॉन चलते चलते पूरी यात्रा के दौरान सभी जगह सेब के बीज बोता जाता था जो भी रास्ते में मिलता उसे छोटी-छोटी थैलियां जो सेब के बीजों से भरी होती वो देता जाता था धीरे धीरे सभी लोग जॉन चैपमैन को अंकल जॉनी एप्पल सीड के नाम से बुलाने लगे एप्पल सीड मतलब सेब के बीज तो धीरे धीरे सभी लोग उन्हें जॉन चैपमैन न बुलाकर अंकल जॉनी एप्पलसीट के नाम से बुलाने लगे कभी कभी यात्रा के बीच में जॉनी एक ही जगह पर हफ्तों ठहर जाते और लोगों की मदद करते जमीन को साफ करते और उनके लकड़ी के घर बनाने में मदद करते और फिर सेब के बाग लगा देते सारा काम खत्म होने के बाद जॉनी क्या करते शाम को थक कर बैठने के बाद सारे बच्चों को बैठा कर कहानी सुनाते और कहानी के साथ साथ यात्रा के अपने अनुभव भी सुनाते बच्चों यात्रा के अनुभव किसी कहानी से कम नहीं होते कहानी से भी ज़्यादा रोचक यात्रा के अनुभव होते हैं जॉनी एप्पल अकेले ही पैदल यात्रा करते हैं जंगल के अंदर नदी के किनारे या खुले आसमान पर कहीं भी सो जाते उन्हें भी रास्ते में भेड़िये, लोमड़ी चिड़िया हिरण मिलते लेकिन वो सब उनके दोस्त बन जाते एक दिन क्या हुआ जॉनी खाना खा रहे थे तभी अचानक जोर की आवाज़ आई उन्होंने सिर उठा के देखा तो भालू के तीन छोटे छोटे बच्चे उनकी तरफ दौड़ते हुए आए पीछे पीछे बच्चों की माँ भी आई उसे डर था ना मेरे बच्चों को कोई नुकसान न पहुँचा दे लेकिन माँ देखती ही रह गई कि वो तीनों बच्चे जॉनी के साथ खेल रहे हैं और उसे विश्वास हो गया कि जॉनी एप्पल सीड उसके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो वो माँ भालू भी उनकी दोस्त बन गई इस तरह घुमक्कड़ी के दौरान जॉनी को बहुत से जानवर और बहुत से लोग मिलते बहुत से रेड इंडियन आदिवासी भी मिलते जॉनी उनके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते उन्हें भी सेब के बीज देते और जड़ी बूटियाँ भी देते जिससे बीमारी में या जरूरत पड़ने पर वो उनका इस्तेमाल कर सकते थे स्थानीय आदिवासी गोरे लोगों से नफरत करते थे और गोरे लोग आदिवासियों से क्योंकि गोरों ने आदिवासियों की ज़मीन हड़प ली थी लेकिन जॉनी एप्पल सीड गोरे होते हुए भी रेड इंडियन के दोस्त थे लोगों का आपस में लड़ना झगड़ना जॉनी को बिल्कुल ना पसंद था वो नए बसने वालों को रेड इंडियन आदिवासियों को सभी के बीच में शांति कायम करने की कोशिश करते और इस तरह सभी लोग अब उन्हें अपना भाई और अपना दोस्त मानते थे ये काम जॉनी अपना पैदल सफ़र जारी रखते हुए ही करते थे जब उनके पास बीज खत्म हो जाते और जब फिर बीजों की ज़रूरत होती तो वो सेब का जूस निकालने वाले कारखानों में जाते और वहाँ से सेब के बीज की बोरी भरकर फिर ले आते धीरे धीरे तमाम लोग जॉनी के लिए सेबों के बीज इकट्ठे करने लगे उन्हें लगा कि इधर से जब आएंगे जॉनी एप्पल सीट के पास सेब के बीज ख़त्म हो जाएंगे तो हम उन्हें दे देंगे इस तरह जॉनी एप्पल सीट की यात्रा जारी रही वो जब अपने पुराने दोस्तों के घर जाते तो वहाँ सेबों से लदे पेड़ों को देखते तो उन्हें बहुत खुशी मिलती और वो खुशी से झूम उठते फिर एक साल ऐसा आया जब जाड़े के मौसम में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी बसंत आने के बाद भी सारी ज़मीन बर्फ की परत से थक गई पेड़ों की टहनियों पर एक भी नया पत्ता नहीं निकला फिक्र के मारे जोनी ना तो खाना खा सके और ना सो सके उन्हें डर था कहीं उनके सेब के पेड़ मर ना जाए और एक दिन घूमते घूमते वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए कुछ देर के बाद एक आदिवासी औरत उधर से निकली उसके साथ उसका बेटा भी था उन दोनों ने जल्दी से जॉनी एप्पल सीट को उठाया और अपने घर ले गए और अपने घर में गर्म बिस्तर में उनको सलाकर उनकी बहुत सेवा की कुछ दिन के बाद जॉनी एप्पल का बुखार उतर गया और वो कुछ ठीक हो गए उन्होंने अपनी आँखें खोलीं और मुस्कुराए और कुछ गर्मी महसूस हुई जिससे वो समझ गए कि बसंत आ गया है और फिर वो उठे और फिर चल पड़े जॉनी एप्पल बहुत संवेदनशील पैनियर थी बहुत सालों तक जिए और जहाँ भी गए सभी जगह सेब के पेड़ लगाए उनके लगाए हुए कुछ पेड़ आज भी खड़े हैं आज भी हम उन पेड़ों को देख सकते हैं उनके तनों की छाल पर कुछ झुर्रियाँ जरूर आ गई हैं लेकिन सेबों से वो अभी भी लदे हैं पेड़ लगाने और फल उगाने का अनमोल सबक जॉनी एप्पल सीड ने दुनिया के सारे इंसानों को सिखाया जो आज भी हम जानते हैं तो